स्थाना मन्त्र पठा जाये औरी व्याख्या की जी ओं यस्मिन् सर्वाणि भो धन्यस्मै वा भू द्विजानता तत्र योगाभ्यास के माध्यम से व्यक्ति जब ईश्वर का तक सत्कार करना उस समय उस कैसी स्थिति होती ये सर्वाणी भूताणी सभी प्राणियों को आत्मवश देखता है आत्मवत् देखने की योग्यता विनय ईश्वर के जाने नहीं आती इसके अलग अलग प्रतिक प्रति होते हो सकता है आप कभी कभी किसी विषय में दूसरे प्राणियों को आत्मवत देखते हैं आपका अपना परिवार है आपके बालक बालिकाएं उनको आप पढाते लिखाते तो उस समय आप आप देखेंगे जिस प्रकार से आप अपने परिवार की आस चाहते हैं अपने हैने को उन्नत बनाना चाहते हैं उस बनना को आप स्थितिडोसी के परिवार में लादू नहीं कर न या कर पाते। नहीं कर पाते। कर नहीं आप लो, पा तो आत् कर्त स्थिति पहुंचने के लिए ईश्वर को जान आवश्यक सोचिए कि समस्त विश्व में यदि ऐसे लोगों की संख्या अधिक हो जाए तो कितना सुख हो समस्त व्यक्ति एक काल में इस अवस्था को प्राप्त कर लेंगे यह तो संभव नहीं है पर महापुरुषों की जब संख्या बढ़ जाती है तो जो विरोधी जो स्वभाव हैं वो दबते जाते हैं दुख कम होता जाता है सच्चाई आगे को बढ़ती जाती है विद्या बढ़ती जाती है अयिद्या का नाश होता जाता है तो उनकी संख्या बढ़ने से ईश्वर का लौकिक सुख और मोक्ष सुख की प्राप्ति में सुविधा मिलेगी इस समय जनसमुदाय में इनकी संख्या दो चार की नीति बिल्कुल बिकुल आज आप आपूढने लगो सारे भूगोल में दश व्यक्ति ढो जिहोने ईश्वर का कर लिया होगा तो मेरी व्यक्ति मेरी पहुंच झां तक है दस आप दस व्यक्ति आप ऐसे नहीं उठाए इससे एक बात सामने आती है कि कितनी दौड़ धूप कहे व्यक्ति कितनी धनसंपत्ति बढ़ा लें व्यक्ति कितने भौतिक विज्ञान बढ़ जाए जब तक आत्मा को जानने वाले व्यक्तियों की संख्या नहीं उभरेगी और उनकी बात को राजा और प्रजा नहीं मानेंगे तब तक मानव जाति के क्लेशों को दूर नहीं किया जाएगा सुधार नहीं होगा एक स्तर है कि ईश्वर को समय जाना उससे जानने उसने कितना किया जान्रमया व्यक्ति प्रत्येक व्यक्ति ज ल्य बनाता है जानने का तो उसके सारे व्यापार सारे कार्यकलाप सारा लोगों से अच्छा हो जिका लक्ष्यवल भोग प्राप्त काना व्यक्ति का व्यवहार लेण दे कार्यकलाप सारे के सारे लो दुखदायके दोनो मे अन्त पड जि स्तर प्यक्ति है, है व जोर लगा है कि मीश्वर तो कि आश्रमं हो व्यवहार लेनदेन उसकी कमाई, उसका भोजन, उसका भोजन, कमा भोजनकाचरण सोगो अच्छा हे और जल भोगवादी बनक च व्यक्ति कालेन कमा पान आचरण बहु निमनस्तर एक बलता समय मानव जाति का पतनो का मूल कारणे केवल भोगो हि जीवका लक्ष्य स्वीकार ईश्वर क प्राप्ति ठुकार यस्मिन् सर्वाणि भूता ईश्वर को के जब ऐसी पश्चात् में ऐतिच जाता है कि मनुष्य पशु पक्षी आदि सुख दुख हनिि लाभ अपने आत्मवत् प्रतीत अच्छा मधुमक्खी को भी आज आती है घूमती गांधी हो आतंकवत देते हो आप उसको मक्खी में आती है ना जी और सांप ही चलता हुआ दिख जाए तो आतंकवत तो सोच सकता है कि फिर वो कुआ है ना जो उस कोने पर एक ताला के एक तो मैं ऐसे घूमता घूमता गया और मैं अपनी लाठी की रक्षा हूं लाठी सांखों को मारने के लिए नहीं है अपनी रक्षा के लिए और बहुत से काम होते हैं तो उस कुएं के कौड़े पर एक दीवार की बनी हुई है तो मैं आगे चला तो देखने के लिए जैसे देखते कितना क्या अंदर है क्या पानी है या नहीं है देखते हैने और जैसे मैं आगे बढ़ा एक बहुत लंबा अत्य कारा स्थान ठीक दीवा यो या बा अशेष ध्यान मैसे चया जाया था पर कई बार ऋषियों की बात याद रहती है मुझे दृष्टिपूतम मुझे पालो दृष्टि से देख के देखे फिर पर रखो चलते समय हम कैसे देखते हैं आगे देखते हैं और पीछे भी देखते हैं और देखते देखते, और नीटा दे औट जाता न उपनि <laughs> तो वैसे वा चलता है एकदम कारा पठा औे खा मैंने देखा बहुत लंबा चौरा वहां रहता है वो अभी रहता होगा कौला था तो मैं उसको ने तो मैंने कुछ देखा मैं इसकी गति देखनी शुरू कर दी कैसे भागता है क्या करता है देखू इसको वो भी डर गया हुआ शायद बहुत यदि मैं दुनिया देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाता तो इतना तेज था एक तो मैं खड़ा रहा वो अपना धीरे धीरे और ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे चला अब सोचते समय व्यक्ति देखता है ये भी मेरे जैसा आत्मा ऐसे देखता है मैं जैसा हूं ऐसा ही है मेरे पास में साधन दूसरे है, ये बेचारा कमोगी बस खाया और बस पड़ा रहा और कोई इसको स्थिति का पता नहीं है है तो आत्मा ही हम जैसा ही ये अलग बात है ये क्रोधी है जहरीदा है यदि थोड़ा सा छेड़ तो मार मौत कर सकता है पर कुछ भी हो है तो आत्मा ही इसका ये अभिप्राय नहीं कि सांप से रक्षा न करो कभी आज सोच दो ये भी आत्मवत है इस कभी उठा दो एक दिन यह सड़का करो ये हिंदी अगरी बातें नहीं जाननी चाहिए तो वो तो उसके प्रति क्रोध याको एनयी काले मि दौडता व्यक्ति और मन में आता है और ये मोधे तु बहु भयङ्कर मानो बिचारे कु कानि नहीं, सु आक्रमण लाठी ले मया कते होगे य ला ग्रहमेव आ काला सा न भा बिपसो मे ए और जंगल में घूम रहा है घूमो क्यो मारे आक्रमण कर्ता ते आप मिबि आपत्ति वैखा जङ्गल मम घूम भागने मारे है अन्याय है इय है कि अभ्यास कर् सा है बिच्छू है बहुत से ऐसे प्राणी हैं उनमें हमें अपने आत्मावत देखने का करते हैं। ये कितना दुखी है कितना सुखी है बेचारा आपने पता नहीं जान दिया है देखो पूछते हैं बेचारे एक टुकड़ा दे भी अभ्यास कर भागे बैठे इधर भागे उधर भागे अब वो कितना बेचारा दुखी है जन भर भूखा का भूखा चल है क्या करता है उम्मत देखा। वो भी व्यक्ति क्याकडा मेगा बाखा ये बहु कोचारे मि लाठी सर् टूटगल्ला अपि सेखे गु का कुछ आपलने वे इ पता नी ड़ा मकौड़ा ऐसे ऐसे मारना उसको मारने सिखाया नहीं मारना सिखाया किसी को रक्षा करना तो सिखाया करते या नहीं करते आपके बच्चे ऐसा नहीं हैं करते मैंने कहा ये कैसे आतंकवाद देखेंगे जन्म से ये प्राणियों का बेचारियों का खाम खाम में कुछ नुकसान कर रहा है वो कीड़ा मकौड़ा कर रहा है और मारता है मारता है खूब मारता है और प्राण छोड़ा देता एक व्यक्ति कई बार क्या करते मक्खी बैठती उसे आठ बैठे ऐसे मारक <laughs> हमने बहुत याद किया इव मी काटी अटा मी काटते सोचे मर न जायते अगा तत् ध्यान अस्ति मर न जाग